रह जाऊं संतों के चरणों में मेरा जन्म सफल हो जाएगा मीराबाई के गुरु री महाराज ने संतों के चरना रंज की महिमा करी और कहे कि मैं तो आठ पौर चरणों के रंज में लपट जाऊं उनके चरणों में ही लपट जाऊ और उन्होंने दृष्टांत देके समझाया कि जड़ में कुंभ कुंभ में जड़ है जड़ में तरंग समा जड़ तरंग दो नहीं हो सकते तो परमात्मा संत दो साहेब मैं संत संतारे मैं साहेब है साहेब संतों में फिर अंतर नहीं। कह रविदास संतों की ऐसी दयाल की हे जब घर पांव धरे वो संत जन जब घर पाव धरे वो जब घर पाव धरे, धरे वो संत जन जब घर पाव धरे वो